सारे गामा कारवा मिनी भक्ति जय श्री कृष्ण भगवद गीता सप्तम अध्याय अथ अध्याय ज्ञान विज्ञान योग गीता के हर अध्याय में कुछ ऐसी बात है जो हमें हमारे जीवन का मतलब समझाती है इस सातवें अध्याय में कृष्ण हमें बताएंगे कि ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है आइए दोस्तों मैं शैलेन्द्र भारती आपका स्वागत करते हुए इसका प्रारंभ करता हूं जय श्री कृष्ण श्री भगवानुवाच मैया सक मना पार्थ योगम युंजन्मदाश्रय असंशय समग्रम यथा से तृणु श्री भगवान बोले हे पार्थ अनंत प्रेम दिखाते हुए तू मुझको अपने मन में रख सच्चा भाव रखते हुए योग में लगा रहे अब मैं तुझे विभूति बल आदि गुणों से युक्त तेरे अपने ही आत्म रूप के बारे में बताऊंगा ताकि तू मेरे बारे में कोई संशय न रखे दोस्तों कृष्ण अर्जुन को वो सब कुछ बताना चाहते हैं जिससे अर्जुन कृष्ण पर कभी संशय न करे। आप सोचेंगे कि भगवान अपने भक्त को अपनी ही महिमा के बारे में क्यों बताना चाहते हैं क्योंकि भगवान अपने भक्त का भला चाहते हैं उसे वो हर चीज बताएंगे जिससे उनका भक्त अपने जीवन में सफल हो सके ज्ञानम ते हम स विज्ञानम ईदम वक्षत यज ज्ञातवा ने ज्ञातव्यम वशेष्य कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान देंगे इस तत्व ज्ञान में जो भी विज्ञान है उसे भी कृष्ण अर्जुन को बताएंगे यह तत्व ज्ञान आखिर है क्या यह वो ज्ञान है जिसको जानने के बाद संसार में फिर और भी कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता परम तत्व परमात्मा की जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं यही सबसे बड़ा ज्ञान होता है इसीलिए कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में बताएंगे और इसीलिए ये जानने के बाद अर्जुन के मन में किसी भी तरह की शंका नहीं रह जाएगी एकदम सही बात है दोस्तों भगवान के बारे में जानने के बाद और कुछ जानने को बचता ही कहा है मनुष्याणाम सह श्रेष्ठो कश्चिद्यत यतता सिद्धान कश्चिम वेती तत्वत कितने ही लोग दुनिया में पूजा पाठ करते हैं परंतु हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही होता है जो मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है हजारों में एक मुझे पाने की कोशिश करता है और उन सब में से भी कोई एक ही तत्व यानी कि असली रूप में मुझको जान पाता है दोस्तों कृष्ण को आप देवकी पुत्र बंसी कंस हरता या सारथी के रूप में ही ना देखें असल में कृष्ण क्या हैं? यही वो अर्जुन को बता रहे हैं भूमिरापो नलो वायु खमनु बुद्धि अहंकार इती मे भिन्ना प्रकृतिरधा अपरेयमित प्रकृति मे परा जीव भूता महाबाह जगत कृष्ण सबसे पहले अपनी स्वयं की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं वो कहते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये आठ प्रकार से विभाजित मेरी ही प्रकृति है दोस्तों पांच तत्व यानी कि फाइव एलिमेंट्स और उनके साथ में मन बुद्धि और अहंकार जिससे कि ये सारी दुनिया और हम बने हैं ये स्वयं कृष्ण हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि ये आठ प्रकार के भेदों वाली अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और हे महाबाह इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है उसे मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान जड़ प्रकृति मतलब वो सारी स्थूल दुनिया जिसको हम चारों तरफ देखते हैं और परा यानी कि चेतन प्रकृति यानी कि सटल नेचर हुई जीवात्मा वो आत्मा जो हम सब में मौजूद है भूतानी सर्वाणित्युपधार य अहम कृष्णस्य जगत प्रभवः प्रलयस्त जो सब कुछ है वो कृष्ण में से ही आया है और एक दिन उसी में विलय भी हो जाता है इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं हे hey अर्जुन तू ऐसा समझ के संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हो अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूं दोस्तों दुनिया कृष्ण से ही शुरू हुई है और उन्हीं में खत्म हो जाएगी वे ही इस दुनिया के मूल कारण बेसिक रसों में हैं। हम ये जमीन आसमान हवा पानी और आत्मा सब कुछ कृष्ण है और कुछ भी नहीं कृष्ण को हम जिस रूप में देखते या सुनते हैं वो कृष्ण नहीं असली कृष्ण क्या है वो यहां बताया गया है मत्त परतरम नान्यत किंचनजय मई सर्विदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि योग में लग के मन में सिर्फ कृष्ण होना चाहिए तभी योग साधना पूरी होगी लेकिन मन में कौन सा कृष्ण होना चाहिए कृष्ण स्वयं उसी की व्याख्या कर रहे हैं हे धनंजय मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है यह संपूर्ण जगत सूत्र में मुझसे ही बंधा हुआ है मुझ में ही गुथा हुआ है कृष्ण के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है दोस्तों जो सब कुछ है वो कृष्ण है ये बात सुन के आसानी से शायद समझ में ना आए लेकिन थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे इस दुनिया में आपको जो भी दिखता है और जो नहीं भी दिखता वो कृष्ण ही है जिसका सीधा सा मतलब है कि कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं श्री भगवानुवाच रसो हम सुकौंते प्रभास्म शशि सूर्यो प्रणव सर्वेदेशो शब्द खे पौरुषम दृशो कृष्ण इस श्लोक में अपने तत्व अपने असली रूप इस दुनिया के असली विज्ञान के बारे में बता रहे हैं वो कहते हैं हे hey अर्जुन मैं जल में रस हूं किसी भी द्रव्यशील वस्तु का सार उसका रस होता है दुनिया में जितना भी गीलापन है कृष्ण उसमें रस है चंद्रमा और सूर्य में कृष्ण प्रकाश है चंद्रमा और सूर्य से अगर उनका प्रकाश छीन लेंगे तो क्या बचेगा कुछ भी नहीं यही प्रकाश कृष्ण है संपूर्ण वेदों में ओंकार भी मैं ही हूं वेद तो बड़े हैं बहुत बड़े हैं पूरे वेदों में से अगर एक चीज निकालनी हो तो वो क्या है ओ ये ओंकार ही कृष्ण है आकाश में कृष्ण शब्द है शब्द वो होता है जो स्पेस में गुंजायमान होता है दोस्तों और वही कृष्ण है और पुरुषों में कृष्ण उनका पुरुषत्व है पुण्यो गृथिव्याजा विभाव सौ जीवन सर्वभूतेषु तपस्मी तपस्वेश जिस भी वस्तु में जो पवित्र है जो भी किसी वस्तु की विशेषता है वो कृष्ण है वो कहते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं यानी कि सुगंध रूप कृष्ण में ही ये पृथ्वी पिरोई हुई है अग्नि में मैं तेज हूं आग में सब जल करके राख हो जाता है आग के पास जाने पर जो हमें जलाता है वो उसका तेज होता है और यही तेज कृष्ण है संपूर्ण भूतों में उनका जीवन है जितने प्राणी हम देखते हैं इंसान जानवर पेड़ पौधे बैक्टीरिया या कुछ भी उनमें जो जीवन है वो कृष्ण ही है और तपस्वियों में वो तप है तपस्वियों का तप उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है दोस्तों और वो तब कृष्ण ही हैं। बीज मर्व भूता नाम विधि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिमता तेजस तेजस्वी कृष्ण अपने असली रूप की एक एक परत धीरे धीरे खोल रहे हैं वे आगे कहते हैं हे अर्जुन तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान ले जितने भी जीव आपको दिखते हैं या जो आज से पहले थे और आज के बाद आएंगे दोस्तों उन सब का सनातन बीज यानी कि उन सब जीवों की उत्पत्ति का कारण कृष्ण ही हैं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं ऐसा कृष्ण कहते हैं जब आप अपनी बुद्धि से कोई सवाल हल करते हैं कोई रास्ता खोजते हैं तो वो बुद्धि कृष्ण ही है उसी तरह तेजस्वियों में जो तेज होता है यानी उनमें जो ब्रिलियंस होती है वो भी कृष्ण ही है बलम बलवताम चाहम काम विवर्जितम धर्म भूतेशो कामोस्मी भरतर्षभ दोस्तों किसी भी चीज का जो गुण है वो कृष्ण है जैसा कि वो अर्जुन को बता रहे हैं कहते हैं हे hey भरत मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं वो बलवानों का गुण है यानी कि उनका बल है दोस्तों लेकिन वो बल जो आसक्ति और कामना से रहित है काम और क्रोध से परे जो बल है वो श्री कृष्ण ही हैं। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम जो है ना वो भी कृष्ण है जब लोग धर्म संकट में होते हैं कि क्या करें और क्या न करें तो उनसे कहा जाता है कि जो शास्त्रों के हिसाब से ठीक है वही कर लीजिए यानी कि शास्त्रों के अनुसार सही काम जो होता है ना वो काम ही कृष्ण है ये चात्विका भावा राजस्ताम सा मत ए वेति तान्वेदि नेशु ते जिसमें आत्मा होती है उसे ही भूख प्यास लगती है लेकिन आत्मा का खुद भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं बात जरा पेचीदा है लेकिन इंटरेस्टिंग है दोस्तों कुछ ऐसा ही कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान ले परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं, इन भावों में कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण में ये भाव नहीं है इन सारे भाव में कृष्ण कभी फंसते नहीं इसीलिए तो वो योगी राज कहलाते हैं यही तो सबसे बड़े योगी की अवस्था होती है दोस्तों त्रिभीर्ण मय भाव सर्वेदम जगत मोहितम नाभिजान परम व्यय जो कोई भी काम होता है वो या तो सात्विक राजसिक या तामसिक होता है इन्हीं तीनों प्रकृतियों से इन्हीं तीनों गुणों से ही ये सारी दुनिया मोहित होती है लेकिन जो इन तीन गुणों से परे है वो है कृष्ण इस कृष्ण को कोई नहीं जानता हम में हमारे काम में जब तक सात्विक राजसिक और तामसिक जैसे गुणों का अंश भर भी मौजूद रहेगा तब तक हम कृष्ण के असली स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे जहां ये तीन गुण खत्म होते हैं वहीं से कृष्ण शुरू होते हैं इन्हीं तीनों प्रकृतियों की वजह से हम में आसक्ति और कामना होती है और अगर यही प्रकृति रही तो फिर हमें कृष्ण कैसे प्राप्त होंगे दैवी हे षा गुणमयी मम माया दुरया मा वे प्रपद्यन्ते माया में ते सात्विक राजसिक और तामसिक जैसे तीन गुणों में ही सारी दुनिया फंस के रह जाती है वो कृष्ण के असली स्वरूप को कभी पहचान नहीं पाती और वो इसलिए क्योंकि ये तीनों मिलके ही माया बनाते हैं और माया से कौन बच पाया है माया तो महा ठगनी होती है दोस्तों लेकिन जो पुरुष केवल कृष्ण को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं इस माया के चक्कर से कोई नहीं बच पाया है सिवाय उनके जो हमेशा कृष्ण को अपने मन में रखते हैं ऐसा ही करने को कृष्ण अर्जुन से और हम सबसे कह रहे हैं नाम दुष्कृति नो मूढ़ प्रपद्यंते नाधमापहृत ज्ञान आसुर भाव आश्रिता ऐसे कौन लोग हैं जो कृष्ण को नहीं भजते तो आइए सुनते हैं स्वयं कृष्ण बता रहे हैं कि माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते घमंड करने वाले जो खुद को ही कर्ता मानते हैं जिनमें असुर स्वभाव है जो छोटी बातें या हरकतें करते हैं और दूषित कर्म यानी के करप्ट काम करते हैं ना दोस्तों ऐसे लोग कृष्ण को नहीं भजते क्या आप कृष्ण को भजते हैं उनके कहे निष्काम कर्म को करते हैं उनके कहे अनुसार योग की साधना करने का प्रयास करते हैं अगर नहीं करते तो आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा चतुर्विधा भजन तेम जनह सुकृति ज्ञानी चरतर्ष कृष्ण उनका वर्णन कर रहे हैं जो उनको भजते हैं चार तरह के लोग होते हैं जो कृष्ण को अपने मन में रखते हैं सबसे पहले उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी यानी कि सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाले जिसे दुनिया की चीजों से लगाव है धन से जुड़ी चीजें जिसे चाहिए वो है दूसरा यानी आर्थ जो अपने दुख से बचना चाहता है वो है तीसरा जिज्ञासु कृष्ण को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा रखने वाला और चौथा होता है ज्ञानी जो कृष्ण को भजता है अगर आप कृष्ण को भजते हैं तो देखिए कि इनमें से कौन सी श्रेणी में आप आते हैं तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नोत्यथम अहम सच मम प्रिय भजने वाले तो बहुत हैं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 इसीलिए वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है सिर्फ नाम के लिए स्वार्थ के लिए या अपने दुख से बचने के लिए अगर आप कृष्ण को भजेंगे तो कृष्ण को आप प्रिय कभी भी नहीं होंगे उदारे ज्ञानी वे मतम आस्थितः सही युक्तात्मा तमांगति कृष्ण ने अपने भक्तों को चार प्रकार की श्रेणी में रखा और इन चारों को कृष्ण उदार बताते हैं कृष्ण क्यों इन सबको उदार बता रहे हैं कृष्ण को भजकर क्या वो उन पर कोई एहसान कर रहे हैं नहीं वो स्वयं पर एहसान कर रहे हैं कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं कृष्ण तक पहुंचने की लेकिन इनमें से कृष्ण तक पहुंचता सिर्फ ज्ञानी है उसके लिए वो कहते हैं कि ज्ञानी साक्षात मेरा ही स्वरूप है क्योंकि वो मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है जो ज्ञानी होता है वो मन और बुद्धि दोनों से कृष्ण को अपने अंदर बसा लेता है किसी स्वार्थवश वो उसको नहीं भजता वो कृष्ण का तत्व जानना चाहता है इसीलिए उसे भजता है बहु नाम जन्म नाम ज्ञानवान्मा प्रपद्य वसुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ कृष्ण का तत्व ज्ञान क्या एक जन्म में ही मिल जाता है अरे कई जन्म लग जाते हैं उसके स्वरूप को उसकी सच्चाई को समझने में और बहुत जन्मों के अंत में जिस पुरुष को ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको कृष्ण महात्मा बताते हैं और कहते हैं कि वो अत्यंत दुर्लभ है एक जन्म में अगर आप कृष्ण को समझने की कोशिश करें दोस्तों और अगर वो समझ नहीं आया तो ये सिलसिला अगले जन्म में भी चलता है और अगले जन्म में भी जो लगातार निरंतर अपनी कोशिश जारी रखता है वही सफल होता है कृष्ण को समझने में सोचिए वो कितना दुर्लभ होगा दोस्तों काम स्तर ज्ञान प्रपद्यंते न्यदेवता तम तम नियम प्रकृति स्वया अपने भोगों और कामनाओं की वजह से हर जन्म में हमारे संस्कार जमा होते रहते हैं इन्हीं जमा हुए संस्कारों से हमारा स्वभाव बनता है और इसी स्वभाव की वजह से हम अपने देवता चुनकर उनकी पूजा करते हैं आपकी प्रकृति एक ही जन्म में खत्म नहीं हो जाती कई जन्मों का खेल होता है ये हर जन्म में आप पाप पुण्य का लेखा जोखा बना के जाते हैं इसी से आपका स्वभाव बनता है और आपको अपना देवता चुनने पर मजबूर करता है हर देवता के नियम भी अलग होते हैं फिर ये लोग इन्हीं नियमों का पालन करते हैं यो यो याम यम तनुम भक्त श्रद्धयाचित तो मिचते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 जैसी जिसकी भक्ति वैसी उसकी पूजा कोई मूर्ति में भगवान देखता है कोई वृक्ष में कोई नदी में तो कोई गौ माता में अपना ईश्वर देखता है कृष्ण किसी में भेदभाव नहीं करते वे समझा रहे हैं कि सकाम भक्त कर्म करने वाला भक्त जिस भी देवता को चुन ले कृष्ण उसकी भक्ति को उसके देवता में स्थिर करते हैं सतया श्रद्धया युक्त तस्राधन लभते चतः कामान मय विता आप अपना देवता चुन लीजिए आपकी श्रद्धा को कृष्ण स्थिर करेंगे और फिर जब आप कृष्ण द्वारा स्थिर की गई श्रद्धा से अपने देवता को पूजेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा हर देवता का अलग विधान होता है अलग नियम आपको जो फल मिलेगा वो उस देवता के नियम से ही मिलेगा लेकिन उसके मिलने की गारंटी कृष्ण ले रहे हैं वो आपके श्रद्धा की भी गारंटी ले रहे हैं आपको बस सकाम भक्त बनना है इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सब काम छोड़ करके सिर्फ भक्ति में लग जाना है अपना काम अच्छे से करिए उस अच्छे काम को पूरा करने की गारंटी कृष्ण की है दोस्तों तेध साजो ये मामपि जो जिसको पूजेगा जो जिसको भजेगा वो उसको प्राप्त होगा जो कृष्ण छोड़कर दूसरे देवताओं की पूजा करना चाहते हैं कृष्ण उनका स्वागत करते हैं लेकिन कृष्ण साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं दोस्तों आप किसको भजते हैं यह निर्णय आपका है उसका फल भी फिर उसी पर निर्भर करेगा कोई अगर कुटिल मार्ग चुनता है तो आप उसे रोक नहीं सकते यह उसका खुद का फैसला है लेकिन उसके बाद क्या होगा उसके लिए भी उसे तैयार रहना चाहिए अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनतेम बुद्ध परम भाव मजान ममा व्यय मनोत्तम कृष्ण योगेश्वर हैं महाभारत के समय वो शरीरधारी योगी थे समझदार लोग कृष्ण के अव्यक्त रूप को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन बुद्धिहीन पुरुष उनको मनुष्य मानते हैं इस श्लोक में कृष्ण इन दोनों के बीच का फर्क बता रहे हैं दोस्तों कृष्ण को मनुष्य मानने की गलती मत करिएगा क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अपना समय और जीवन जाया करेंगे असलियत किसी के मानने या न मानने से नहीं बदलती और असलियत कृष्ण का असली स्वरूप जो इस जगत के कण कण में मौजूद है हर जीव में उनका अंश है कृष्ण को समझने का साधन है योग यानी निष्काम कर्म और मन में कृष्ण को धारण करना ना हम प्रकाश सर्वस्थ योग मूढ़ो यम नाभिजाती लोको मज्यय ईंधन में अग्नि छुपी होती है जब तक उसे चिंगारी न दिखाई जाए तब तक वो प्रत्यक्ष नहीं होती उसी तरह से कृष्ण भी अपनी योग माया से छिपे हुए हैं अज्ञानी जन समुदाय जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात वो कृष्ण को जन्मने और मरने वाला समझता है लेकिन ज्ञान या योग वो चिंगारी है जिससे कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाते हैं रास्ता दिखाने वालों की भी कमी नहीं होती दोस्तों और गुमराह करने वालों की भी नहीं अज्ञानियों से वास्ता रखेंगे तो हमेशा गुमराह होंगे क्योंकि उनके सोचने का तरीका ही गलत होता है इसी गलत तरीके के बारे में कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है वेदाह वर्तमानी चार्जुन भूतानि भविष्याणी चूतानी माम जिस दुनिया में हम हैं वो कई जन्मों का खेल है हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे इस बारे में कृष्ण कहते हैं अर्जुन बीते हुए समय में वर्तमान में और आगे होने वाले सब समय को मैं जानता हूं परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता क्या हुआ था क्या हो रहा है और क्या होगा यह सब कृष्ण जानते हैं लेकिन अज्ञानी जो श्रद्धा या भक्ति से दूर हैं वो नहीं जान पाते दोस्तों यह भक्ति को पूजा पाठ से मत लीजिएगा अगर आप अपने निष्काम कर्म के प्रति समर्पित नहीं है पूरे मन से उसमें नहीं लगे हुए हैं तो कृष्ण के कहे अनुसार आप अज्ञानी हैं इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहे न भारत सर्वभूता सम्मोह स्र्गे या पर ऐसी क्या वजह है कि कोई भी कृष्ण के असली स्वरूप को जान नहीं पाता वो इसलिए कि हम में से हर किसी में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न मोह मौजूद है यह मोह ही हमें अज्ञानी बनाता है किसी से प्यार किसी से झगड़ा किसी का बुरा चाहना या किसी के लिए सब कुछ कर देना इच्छा और द्वेष के यही तो सारे खेल होते हैं इन सबके चलते क्या आपको लगता है कि आप इस दुनिया की सच्चाई को जान पाएंगे पहले हम सबको अपने इस उथले रवैये से बाहर निकलना होगा अपने अंदर की इच्छा और द्वेष को खत्म करना होगा तभी हम सब लोग कृष्ण के स्वरूप को पहचान पाएंगे ये शांतवंतगतम पापम गापम जनानाम पुण्य द्वंदरमुक्ता भजन्ते तेमा दृढ़ निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे इच्छा और द्वेष से पैदा हुए द्वंद्व से छूटकर मुझको सब प्रकार से भजते हैं कृष्ण ने ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो अज्ञानता के चक्कर से निकलते हैं जो दुनियादारी को छोड़ उससे ऊपर उठ अपनी और ईश्वर की सच्चाई जानना चाहते हैं ऐसा करने का सीधा सा रास्ता है दोस्तों निष्काम कर्म जिससे कि पाप कटेंगे पाप कटने से मन में इच्छा और द्वेष जैसे भाव खत्म होने लगते हैं इन भावों के खत्म होने पर मन में कृष्ण का भाव आता है और फिर आप बेहद पास हो जाते हैं कृष्ण के उसके स्वरूप को जानने के जरा मोक्षा माश्रित्य यत ते ब्रम तिदुकृत्म अध्यात्म कर्म चाखिल कृष्ण ने कभी दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहा ये नहीं कहा कि भगवान की खोज में सन्यास लेके घर द्वार छोड़ दो बल्कि ऐसा करने को कृष्ण ने ढोंग और पाखंड बताया है कृष्ण ने कर्म करने को कहा है सच्चाई जानने को कहा है अपनी शरण में आने को कहा है वो कहते हैं जो मेरी शरण में आकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं मरने और पैदा होने के चक्कर में तो सब फंसे हैं उससे थोड़ा ऊपर उठिए और इस दुनिया की सच्चाई को ब्रह्म को जानिए साधि भूताधि दैव माम साधि यज्ञ प्रयाण काले चमाम देवे दुर्युक्त चेतस जो मोह ग्रस्त है वो कृष्ण को नहीं जानता जिसमें इच्छा द्वेष है वो कृष्ण को नहीं जानता क्योंकि जहां मोह होगा वहां कृष्ण हो ही नहीं सकते जो कृष्ण के मनुष्य शरीर में विश्वास करता है वो कृष्ण को नहीं जानता तो कौन जान पाएगा कृष्ण को वही जान पाएंगे दोस्तों जो सब जीवों में कृष्ण को देखते हैं जो निर्जीव में भी कृष्ण को देखते हैं जो सबकी आत्मा में कृष्ण देखते हैं जो ये जानते हैं कि कृष्ण हमेशा थे और हमेशा रहेंगे ऐसे युक्त चित्त वाले पुरुष कृष्ण को जानते हैं और कृष्ण को ही प्राप्त भी हो जाते हैं तो दोस्तों यह था सातवां अध्याय इसमें कृष्ण ने बताया कि वे तीन गुणों से परे हैं कौन उन्हें जानता है और कौन उन्हें नहीं जानता अपनी स्वयं की महिमा के बारे में इस जगत और उस जगत के ज्ञान और विज्ञान के बारे में श्री कृष्ण ने हमें बताया आइए अब अगले अध्याय में फिर मिलते हैं तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने मित्र शैलेन्द्र भारती को जय श्री कृष्ण